आवाज की दुनिया के दोस्तों आज फुर्सत के पलों में आपकी दोस्त भारती परिमल लेकर आई है बाल कहानी कहानी का आज की कहानी है श्रेया की समझदारी नन्ही श्रेया उस दिन बेहद खुश थी क्योंकि अगले दिन से उसके स्कूल में दो तीन दिनों की छुट्टियां जो हो रही थी दादी दादी दादी मुझे भी कहानी सुननी है रात का खाना खाने के बाद ने शे करते हुए कहा सुनाओ ना दादी एक कहानी जरूर सुनाओ। अच्छा बाबा अच्छा कौन सी कहानी सुननी है तुझे राजा रानी की या फिर शेर खरगोश वाले ओ दादी ये सारी कहानिया तो पुरानी हो चुकी है मुझे तो आप एलियंस वाली कहानी सुनाइए। एलियन? एलियन ये आलियन क्या होता है? नहीं दादी, एलियंस मतलब दूसरे ग्रह के लोग श्रेया लेकिन मैंने तो कभी इन एलियंस के बारे में सुना ही नहीं है मैं तुम्हें इनकी कहानी कैसे सुना सकती हूँ माँ जी कोई भी कहानी सुना दीजिए नहीं तो श्रेया न न सोएगी और ही आपको सोने देगी नहीं नहीं नहीं मुझे तो ना असली कहानी ही सुननी है। मम्मी आप शांत रहो मुझे ना दादी से कहानी सुननी है हां हां मैं तुझे असली कहानी ही सुनाऊंगी और फिर दादी ने कहानी सुनाना शुरू किया पृथ्वी से दूर बहुत दूर एक ग्रह था उसका नाम था तम तम ग्रह। वहां के वासी अक्सर पृथ्वी पृथ्वी पर आते और की चीजें, जैसे कि बच्चों के खिलौने कहानियों की, की किताबें और टॉफी चॉकलेट ले जाते थे दादी मैं अभी आई कुछ देर बाद जब श्रेया वापस लौटी तो दादी ने पूछा तुम छपाने गई थी दादी? मैं अपनी टॉफी, चॉकलेट, खिलौने और किताबें छिपाने गई थी, जिससे यदि हमारे घर में एलियंस आ जाए, तो मेरी चीजें न छुरा सके तो मम्मी और दादी दोनों ही हंस पड़े <laughs> अरे छुटकी एलियंस अभी नहीं आएंगे ये तुम तो मेरी कहानी में आने वाले हैं। नहीं दादी डर लगा इसलिए मैंने अपनी अपनी सारी चीजें छिपा दी और और फिर दादी ने धीरे-धीरे के कहानी पूरी की कुछ देर बाद बाद श्रेया को नींद आ गई और गई वह सो उसके बाकी के सारे लोग भी सो गए आधी रात को श्रेया को प्यास लगी तो उसकी नींद टूट गई वह उठकर चुपचाप रसोई की ओर चल पड़ी अभी श्रेया कुछ ही दूर गई थी कि उसे कमरे में हल्की सी आवाज सुनाई दी। इस कमरे में तो कोई भी नहीं होता फिर यह आवाज यहाँ से कैसे आ रही है चलो चलकर देखती हूँ जब श्रेया ने अंदर झाका तो अंदर कमरे में उसे अजीब सा मुखौटा लगाए दो तो लोग खड़े दिखाई दिए काफी देर तक दोनों व्यक्तियों को देखने के बाद भी श्रेया की समझ में कुछ नहीं आया तो उसने उन दोनों से पूछ लिया अंकल आप लोग कौन हो एकाएक श्रेया को देखकर मुखौटे वाले दोनों व्यक्ति चौंक कर और चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे मुझे लगता है आप लोग ना जरूर एलियंस हो जो दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर आए हो हाँ हाँ हाँ हम लोग वही है अच्छा अंकल आप इस कमरे में क्या ढूंढ रहे हो क्या आपके ग्रह में फिर से किसी चीज की कमी हो गई है जिसे लेने के लिए आप यहाँ आए हो हाँ हमारे ग्रह में कीमती वस्तुओं की कमी हो गई है हम वही लेने के लिए यहाँ आए हुए है एक मुखौटे वाले ने दूसरे मुखौटे वाले की ओर देखकर कहा कीमती कीमती वस्तुएं? वस्तुएं हाँ, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर में कीमती कहां रखी हुई है? श्रेया की बात सुनकर एक मुखौटे वाले ने उससे पूछा हाँ मुझे पता है और फिर श्रेया ने पलंग के नीचे की ओर इशारा किया क्या कीमती सामान इस पलंग के नीचे किसी संदूक में है वाले ने उसे बाहर निकाला पलंग के नीचे तो सचमुच संदूक है अरे अब बातें करना छोड़ो और जल्दी से संदूक खोलो संदूक खुलते ही दोनों ने चौक कर एक दूसरे से कहा ये क्या संदूक में तो किताबें खिलौने और टॉफियां हैं। बिटिया तुम्हारे घर में रुपए पैसे कहाँ हैं? जरा बताओ तो लेकिन श्रेया तो वहां बताने के लिए थी ही नहीं जो उनके सवालों के जवाब देती अरे अरे अरे वो लड़की कहां गई मुखौटे वालों ने एक दूसरे से पूछा लेकिन तब तक श्रेया दरवाजा बाहर से बंद कर चुकी थी दरवाजा बंद करने के बाद श्रेया ने जल्दी से मम्मी पापा को जगाकर उन्हें सारी बातें बताई तो श्रेया के पापा ने तुरंत फोन करके पुलिस को बुला लिया कुछ देर बाद पुलिस ने आकर दोनों मुखौटे वाले चोरों को पकड़ लिया और उन्हें अपने साथ ले गई शाबाश श्रेया तुमने होशियारी से काम लेकर चोरों को पकड़वा दिया आज तुम्हें ना इसका इनाम मिलना ही चाहिए मेरी बिटिया प्यारी बिटिया। मम्मी, मैंने उन्हें एलियंस समझा था और सारी बातें सुनकर सचमुच सचमुच मम्मी पापा को और दादी को भी हैरानी हुई एलियंस अच्छा तो तु फिर तुमने उन्हें कमरे में क्यूँ बंद किया पापा अगर मैं उन्हें कमरे में बंद नहीं करती तो ये मेरे खिलौने, किताबें और टॉफी चॉकलेट लेकर ही चले जाते और इसलिए मैंने उन्हें संदूक तो दिखा दिया लेकिन बाहर से दरवाजा बंद कर दिया अच्छा हुआ माँ जी आपने श्रेया से ये नहीं कहा कि एलियंस रुपए पैसे ले जाते हैं नहीं तो ये लड़की उन्हें सही में रुपये पैसे कहा रखे है ये बता देती शायद उन्हें पकड़वाने के लिए हमें जगाती भी नहीं अब के नन्हे से से दिमाग में सारी बातें आ चुकी वह डरते हुए दादी दादी लिपट गई और कहा, मुझे माफ कर दो मेरे कारण न, आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई हाँ, चल मेरी गुड़िया तुझे समझ में तो आया सचमुच ये एलियंस हमारी कल्पना है और कल्पना के घोड़े दौड़ाना छोड़ो चुपचाप थोड़ी देर सो जाओ और फिर श्रेया सो गई सपनों में खो गई तो ये थी बाल कहानी श्रेया की समझदारी इसी तरह की कहानियों के साथ फिर मुलाकात होगी कभी फुर्सत में आपकी दोस्त भारती परिमल